श्री गर्ग गर्गसहिता श्री बलभद्रखण्ड बारहवा अध्याय श्री बलराम कवच दुर्योधन ने कहा महामुने धीमान गर्गाचार्य ने गोपियों को जो सब तरह से रक्षा करने वाला दिव्य कवच दिया था आप उसे मुझको प्रदान कीजिए प्राण विपाक मुनि बोले मनुष्य जल में स्नान करके रेशमी वस्त्र धारण करे कुशासन पर बैठे और हाथ में उसकी पवित्री पहन मंत्र का शोधन करें तदनंतर अच्युताग्रज भगवान बलराम जी का स्मरण करके उन्हें प्रणाम करें फिर मन को एकाग्र करके मंत्र रूपी कवच को धारण करें जो भगवान गोलोक धाम के अधिपति हैं जिनका कीर्तन परम पवित्र है वे परमेश्वर शत्रुओं से मेरी रक्षा करें जिनके मस्तक पर भूमंडल सरसों की तरह प्रतीत होता है वे भगवान भूमंडल में मेरी रक्षा करे हलदर भगवान सेना में और युद्ध में सदा मेरी रक्षा करे मूसलधारी भगवान दुर्ग में और आदिदेव भगवान शंकर वन में मेरी रक्षा करे यमुना के प्रवाह को रोकने वाले भगवान जल में और नीलाम्बरधारी भगवान अग्नि में निरंतर मेरी रक्षा करे भगवान राम वायु अर्थात आंधी में मेरी रक्षा करे शून्य अर्थात आकाश में भगवान बलदेव और महान समुद्र में अनंत वपू भगवान मेरी रक्षा सदा रक्षा करे पर्वतों पर भगवान वासुदेव मेरी रक्षा करे घोर विवाद में हजार मस्तक वाले प्रभु रोग में श्री रोहिणी नंदन तथा विपत्ति में भगवान कामपाल मेरी रक्षा करे भेणुका सुर के शत्रु भगवान काम अर्थात कामना से मेरी सदा रक्षा करे निवेद पर प्रहार करने वाले भगवान क्रोध से बलबल के शत्रु भगवान लोभ से और जरा संध के शत्रु भगवान मोह से सदा मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु प्रातः काल के समय भगवान मथुरापुरी नरेश पूर्वान्ह प्रहर दिन चढ़े गोप सखा मध्यान्ह में और स्वराट भगवान अपराह्न दिन के पिछले पहर में सदा मेरी रक्षा करें। भगवान फणिन्द्र सायंकाल में तथा पर प्रदोष के समय मेरी सदा रक्षा अच्छा करे मध्यरात्रि और प्रत्युष काल के समय भगवान दुरंत विर्य मेरी सदा रक्षा अच्छा करें कोनों में रेवती पति दिशाओं में प्रलंबा सुर के शत्रु नीचे यदुद्व ऊपर बलभद्र और दूर अथवा पास सब दिशाओं में भगवान बलदेव जी मेरी सदा रक्षा अच्छा करें भीतर से पुरुषोत्तम और बाहर से महाबल नागेंद्र लील मेरी सदा रक्षा करे और पूर्ण परमेश्वर महान हरि स्वयं सदा सर्वदा मेरे हृदय में निवास करते हुए उत्कृष्ट रूप में सदा मेरी रक्षा करे श्री बलभद्र जी के इस उत्तम कवच को देव तथा तो असुरों के भय का नाश करने वाला पाप रूप इंधन को जलाने के लिए साक्षात अग्नि रूप और विघ्नों के घट का विनाश करने वाला सिद्धासन रूप समझे दुर्योधन उवाच गोपीभ्य कवचम दत्त गर्गाचार्येणीमताक्षाक दिव्यं देशी मह्यम महामुढ़क उच स्ना जल्दी क्षौमधर कुशासन पवित्रपाणीकृत मंत्र स्मृत्थ नलमच्युताग्रज सन्धार्येम सहत गोलोकधाधिपति नरेशर परेशुम् पा पवित्र कीर्तन भूमंडलम सरस पद विलक्ष्यते यमूर्थ रक्षतु सूमिमंडल से युद्धे यदा सदा रक्षत मलीच दुर्गेशु चाव्या सदा वनसु श आदिदेव कालिंद नीलांबरो जाक्षत सदानौ वाय वायू चमोवतु बल्श महाडव नपू सदा श्रीवासुदेव पर्वते सुसहस्रशेषा महाभिवाते रोगेशु रक्षतौह यो माम काम पलोवत वा विपत्सु कामा सदा रक्षतु रक्षुकारि क्रोधा सदा दुविध प्रहारी लोभा सदा रक्षतु बलवलारी मोहा सदा किल्मागधधारी सदा रक्षतु विष्णु विष्णुधुर्य प्राणी सदा मथुरा प्रपातु मध्यं दिन गोपसक प्रपा स्वरा सद सा फणींद्रो वो सदव परात् रक्षत मदोषे पुणे च निशीथे चुरतवी प्रत्युष काल वदिक्षु मक्षुत्री वीपति दक्षो प्रलमरध यदुद्व ओं सदा बल भद्र आराद तथा सामंता बलदेव ए बहि अंत सदापुर बही नागेन्द्रली महाबल सदात्मा चसंहरी स्वयं प्रपात पूर्ण परमेश्वरो महान देवासुराण भयनासन चुतासनम पापचयधना विनाशनम विघन घटस्थ विद्य सिद्धासनम वर्म वरम बल से इस प्रकार श्री गर्ग सीता में श्री बलभद्र बलभद्रखंड के अंतर्गत श्री प्राण विपाक मुनि और दुर्योधन के संवाद में श्री बलराम कवच नामक बारहवा अध्याय पूरा हुआ